सबको जय मसीह की कितने लोग खुश हैं है थोड़ा देर हम परमेश्वर के मोचन से मनन करेंगे मेरे साथ निकाले इब्रानियों की पत्री ग्यारवा अध्याय उसका 32 से 35 पद हम देखेंगे और मैं आग्रह करूंगा कोई है जो मदद कर पाए पढ़ने में इब्रानियों उसका ग्यारह अध्याय उसका बत्तीस पद से पैंतीस पद तक हम देखेंगे हाँ इन लोगों के बारे में क्या कहें जैसे गिदोन बराक शमसौन जिप्ता दाऊद शमीर और नबी पैतीस जो विश्वास के द्वारा राज्यों पर जय प्राप्त किए जिन्होंने न्याय का काम किया, किया। जिन्होंने प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया जिन्होंने सी के मुंह को बंद किया ध्यान से सुन रहे ना जिन्होंने आग के लपटों को बुझा दिया किसके द्वारा विश्वास के द्वारा किसके द्वारा विश्वास के द्वारा और जब आप पैतीस व पद में आते हैं थर्टी फाइव वर्ष थर्टी फाइव तो देखते हैं कि स्त्रियां महिलाएं स्त्रियां स्त्रियों ने मरे हुओं को जीवित पाया जिलाया किसके द्वारा स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को मरे हुओं को फिर जीवित पाया जीवित पाया कितनों ने? कितनों ने तो मार खाते खाते तो हम पहला वाला भाग देखते हैं की स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को क्या पाया जीवित पाया जिंदा होते पाया और पुराने नियम से आज हम एक ऐसी महिला के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे जिसके जीवन में विश्वास का ये कार्य हुआ जिसके जीवन में ऐसा हुआ कि उसके घर में कोई मर गया था क्या हुआ उसके घर में क्या हुआ मृत्यु आ गई मृत्यु आ गई और कोई मर गया लेकिन विश्वास के द्वारा उसने उसे क्या किया जीवित पाया भैया आज एक ऐसी महिला के बारे में हम देखेंगे और देखेंगे कि एक कैसा विश्वास है जो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है ऐसा विश्वास चाहिए ऐसी एक स्त्री को देखें जिसके बारे में बयान दिया गया इब्रानियों की पत्री में ग्यारहवा अध्याय में विश्वासियों के विश्वास के शूरवीरों के लिस्ट में सूची में उसका नाम है कि कोई राज्य को प्राप्त करने वाली नहीं लेकिन मुर्दे को जीवित पाया हम देखते हैं दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय और आठवा पद से हम इसे देखेंगे जब मैं जब मैं कहूंगा पढ़ने के लिए तब पढ़ने में मदद करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे एक स्त्री के बारे में जो स्नेम इलाके की थी और उसके जीवन में कुछ ऐसे घटनाएं हुई ध्यान से सुने सब उसके जीवन में ऐसे घटनाएं हुई जो बाइबल में हमें इस बात को दर्शाता है, इस बात को प्रकट कर देता है कि विश्वास का मुखड़ा कैसा है विश्वास कैसी बात है और विश्वास के द्वारा कौन से बड़े बड़े काम हो सकते हैं है हम पढ़ेंगे आठवां पद से एक दिन की बात है एक दिन की बात है कि एलिशा एलिशा सुनेम को गया सुनेम को गया जहाँ जहाँ एक कुलीन स्त्री थी जी और उसने उसे रोटी खाने के लिए हाँ बिन्ती करके विवश किया उससे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश विवश किया हुँ, हुँ। जब जब वह उधर से जाता जब जब परमेश्वर का दास वहाँ से जाता तब तब वह हाँ, रोटी खाने को उतरता था रोटी खाने को उतरता उतरता था हेलो भैया सबसे पहली बात हम देखते हैं इस स्त्री के विश्वास के बारे में कि ये ऐसा विश्वास है जो अतिथि सत्कार करता है कैसा विश्वास अतिथि सत्कार करने वाला विश्वास ऐसा लगता है कि ये तो कौन सी बड़ी बात है अतिथि सत्कार करने वाला विश्वास अर्थात एक स्त्री में ऐसा विश्वास है जो पहुनाई करता है जो परमेश्वर के दासों की सेवा करता है जो मसीह भाई बहनों का सेवा करता है जो लोगों को शरण देता है जो गरीबों की मदद करता है ऐसे स्त्री के विश्वास के बारे में देखते जो अतिथि सत्कार करने वाला विश्वास है और हम देखते हैं कि एलिशा आकर उस घर में रुका उस स्त्री के घर में रुका और बार बार आता था बार बार कितने बार आता था जब कभी उस गांव से गुजरता था किसी दूसरे के घर नहीं जाता था किसका घर जाता था उस सुनेम की स्त्री के घर जाता था क्यों क्योंकि यह एस ऐसी स्त्री थी जिसके पास ऐसा विश्वास था जो अतिथि सत्कार करता था कुछ लोगों के घर जाते तो ऐसा लगता वापस कभी भी इस घर में नहीं, नहीं जाओ कहा आके फंस गए भाई क्योंकि उनका बर्ताव ऐसा लगता कहां से टपक पड़ा हमारा भी इतना सारा काम है इतना काम काज हमारा भी लगा रहता है लोग क्या समझते हैं हमको ऐरे गहरे समझ के आए घर में आ जाते हैं कोई दूसरा काम नहीं किया यीशु मसीह ने दृष्टांत तो बताया एक अच्छे साम्री के बारे में कितने लोग जानते हैं कुछ जानते हैं गुड सेमेरिटन के उस दृष्टांत में यीशु मसीह ने बताया कि दो लोग थे जो वो मार तो खा गया था उसको छोड़कर चले गए कौन थे एक लेबी था और एक, एक याजक था क्योंकि उनको परमेश्वर का काम में इतना जल्दी था कि उन्हें छोड़कर जाना पड़ा उसे उसकी सेवा करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है लेकिन यीशु मसीह ने कहा यदि तुम पड़ोसी को ढूंढ रहे हो तो पड़ोसी को ढूंढना बंद करो अच्छे पड़ोसी खुद बनो है ले इब्राहियो उसका तेरह अध्याय उसका दूसरा पद यदि पढ़े पढ़े कोई पढ़े इब्राहिम तेरह करना ना भूलना अतिथि सत्कार करना ना भूलना क्योंकि क्योंकि इसके द्वारा इसके द्वारा कुछ लोगों ने कुछ लोगों कुछ ने अनजाने अनजाने में अंजाने में स्वर्ग तो दूतों का स्वर्ग दूतों का क्या किया आदर सत्कार किया आदर सत्कार क्या परमेश्वर का वचन इस बात को हमें सिखा रहा है कि सेवा करना केवल हमारे मन पर जी की बात नहीं है लेकिन परमेश्वर ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में लाता है कि हमें सेवा करने का अवसर वो देता है और कभी कभी सेवा करने का मन नहीं करता लेकिन एक विश्वास रखने वाली स्त्री में एक गुण है कि उसका विश्वास उसी से अतिथि सत्कार करवाता लिया। पहला है पहला दिनोतियों से उसका पांचवा अध्याय उसका नववा और दसवा पद यदि पढ़े हम उसे पढ़ेंगे नहीं अभी तो हम देखते हैं कि एक विधवा के बारे में बताया गया है जिसे कलिसिया की सुधी लेना है और वो विधवा में ये गुण होने चाहिए क्या कि संतों के पैर उसने धोया संतों के पैर उसने धोया यदि नहीं धोया संतों की सेवा नहीं किया अतिथि सत्कार नहीं किया तो कलिसिया के द्वारा उसको आशीष मिलने का कोई हक नहीं है ये एक पवित्र और एक भली और एक विश्वासी स्त्री का क्या है चिन्ह है और हम एक सुनेम के इस महिला को देखते हैं कि इसने क्या किया एलिशा की सेवा किया और केवल उतना ही नहीं उसने उसके लिए प्रबंध भी किया कि जब कभी वो आए उसके लिए एक कमरा हो जाए तो पहली बात हम देखते हैं यहाँ पर कि ऐसा विश्वास जो अतिथि सत्कार करता है भैया और एक पद पढ़ेंगे दूसरा तिमोथियस तीसरा अध्याय उसका छठवा पद इन्हीं में से लोग हैं हाँ, जो तो बाइबल में यह बताया गया हम एक पद और पढ़ेंगे बाइबल में यह बताया गया कि विश्वास रखने वाली स्त्री जो अतिथि सत्कार करती है उसमें और एक गुण है क्या है अतिथि सत्कार के अंतर्गत ही है उसको मालूम है कि किसका अतिथि सत्कार करना है क्योंकि विश्वास है किसका अतिथि सत्कार करना है और किसका नहीं करना है। हैल भैया तो इसी कारण से हम कह रहे हैं कि ये विश्वास की बात है किसकी बात है ये विश्वास की बात अतिथि सत्कार वाला विश्वास जानता है कि किसका सत्कार करना है किसका नहीं करना दूसरा योहन्ना दसवा पद पढ़े दूसरा योहन्ना दसवां पद पढ़े सेकेंड जॉन बोस्टन यदि यदि कोई हाँ इस महिला को ये लिखा जा रहा है ये पत्री आ, एक स्त्री को एल्डरली लेडी उसको लिखा जा रहा है और कह रहा है यदि यदि कोई यदि कोई तुम्हारे पास आए ध्यान से सुने यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे ये शिक्षा ना दे अर्थात विश्वास का वचन ना बोले आगे उसे ना तो घर में आने दो उसको ना तो घर में आने दो माना नमस्कार ना तो उसको भले शब्द भले शब्द भी मत बोलो उसको ये अतिथि सत्कार करने वाला विश्वास है कैसा विश्वास है अतिथि सत्कार करने वाला विश्वास जो जानता है कि परमेश्वर का जन कौन है और परमेश्वर का जन कोई नहीं वापस समझाए आ जाए दूसरे तिमोतीस तीसरा अध्याय उसका छठवा पद यदि देखते हैं। तो इस कारण से बताया कि कुछ लोगों को अंदर आने मत दो क्योंकि वे कैसे लोग हैं हाँ हाँ वे लोग हैं वे लोग हैं घरों में पाँव घुस आते हैं आते है? दबे दबे आते और उन निर्बल और दुर्बल स्त्रियों को और निर्बल निर्बल मतलब किसमें निर्बल किसमें निर्बल बोलिए किसमें निर्बल विश्वास में निर्बल हाँ आगे दुर्बल स्त्रियों को स्त्रियों को वश में कर लेते हैं वश में कर लेते हैं जो दबी दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं में हाँ में है तो ये लोग आते हैं गलत शिक्षाओं के द्वारा उन्हें क्या कर लेते हैं बश्च बश्च बश्च बश्च लेकिन अतिथि सत्कार करने वाला विश्वास जो सुनेम श्री का विश्वास है वो ऐसा विश्वास है जो जानता है परखता है कि परमेश्वर का जन कौन है, है इसलिए हम देखते हैं वापस आए दूसरा आ, राजा उसका चौथा अध्याय में कि वो अपने पति से कहती है नौवा पद में अपने पति से कहती है उस उसने अपने पति से कहा उस स्त्री ने अपने पति से कहा सुन सुन ये जो बार बार ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाता है हमारे यहाँ से होकर जाता है वह मुझे वह मुझे परमेश्वर का परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है परखने की आत्मा उसमें है और इस कारण से वो सही रूप से परमेश्वर का जन का सत्कार और पहुनाई कर पाई है तो पहली बात हमने देखा अतिथि सत्कार करने वाला एक गुण है दूसरी बात हम देखते हैं नौवा पद में ही हमने पढ़ा अभी उसने अपने पति से किससे कहा अपने पति से कहा और दसवा पद यदि पढ़े तो वो कहते हैं क्या हम भी छोटी हमें कोठरी बनाएंगे और हाँ उसमें उसमें उसके लिए उसके लिए एक कार्ड एक, एक मेज एक, एक कुर्सी और एक दीब रखें और एक दीब रखी है, है। सुन रहे हैं कितने लोग सुन रहे हैं पहली बात हमने सुना कि ये कैसा विश्वास है अतिथि सत्कार दूसरी बात हम देखते हैं कि ये अधीन रहने वाला विश्वास है कैसा विश्वास है आधीन अपने पति का वो क्या है अधीन हमारे पास उतना समय नहीं है देखने के लिए इफिस उसका पांचवा अध्याय उसका बाईसवा पद में लिखा कि हे पत्नियों अपने किसके पति दूसरे के पति का नहीं अपने पति का क्या रहो अधीन रहो और पहला पत्र उसका तीसरा अध्याय उसका पहला और दूसरा पद में लिखा कि अपने पति का अधीन रहो ताकि वो तुम्हारे विश्वास को देखकर पढ़ ले उस पद को हे पत्नियों हे पत्नियों तुम भी तुम भी अपने पति के अधीन रहो अपने पति के अधीन रहो इसलिए कि, इसलिए कि, यदि यदि इनमें से कोई हाँ, ऐसे हो ऐसे हो जो वचन को ना मानते जो वचन को नहीं मानते हो तो भी, तो भी तुम्हारी भैन सही पवित्र चार चलन को देख कर देख कर बिना वचन के बिना वचन के अपनी अपनी हाँ के द्वारा खिंचन रहने वाला विश्वास अपने आप को मैं तो विश्वासी ही हूं मैं यीशु मसीह के वचन को जानती हूं तो मैं कुछ तोपचंदू ऐसी बात नहीं आधीनता जानने वाला विश्वास सुने स्त्री में हम देखते हैं कि हर बार अपने पति के अधीन रहकर उससे संपर्क करती थी यदि कोई ऐसी महिला है जिसका विवाह नहीं हुआ तो किसके अधीन हम देखते पहला क्रुक् उसका सातवां अध्याय हम पढ़ेंगे नहीं तो देखते हैं कि वो ब, वो, वो बच्ची वो महिला जिसका विवाह नहीं है अपने, अपने पिता के अधीन है किसके अधीन है पिता के अधीन है सो अधीन रहने वाला विश्वास कैसा विश्वास आधीन रहने वाला विश्वास और हम देखते हैं कि की स्त्री ने स्त्री ने अपने पति के अधीनता में अपने पति के अधीनता में अतिथि सत्कार किया ध्यान से सुने अतिथि सत्कार किया इस कारण से उसने अपना प्रतिफल पाया, पाया। है पाया। क्योंकि यीशु मसी ने कहा मत्ती उसका दसवा अध्याय उसका बयालीस पद में यदि मेरे नाम से एक कटोरा पानी भी इनमें से छोटे से छोटे को पिलाओगे उसका प्रतिफल कभी नहीं खोओगे तुम जरूर, जरूर पाओगे है ललुया सो हमने पहली बात देखा अतिथि सत्कार करने वाला विश्वास दूसरा हमने देखा यह अधीन रहने वाला विश्वास उसके पश्चात क्या होता है एलिशाह उस स्त्री को भुलाता कहता है तुझे किस बात की कमी है गय जी कहता है इसका बेटा सब सुन रहे हैं ना गयी कहता है इसका बेटा सो एली कहता है कि अगले साल यही समय इसका बेटा होगा है उसके जीवन में उसके गोद को परमेश्वर ने भर दिया सुनेम स्त्री को नहीं लगता था आश्चर्य करने लगी क्योंकि उसने प्रतिफल के लिए सेवा नहीं किया कुछ पाने के लिए उसने सेवा यह है सच्ची सेवा की भावना सच्ची सेवा की भावना क्या है जब आप सेवा करते हैं कुछ पाने के लिए नहीं लेकिन सेवा कर रहे हैं दे रहे हैं लेकिन परमेश्वर ने उसका कदर किया उसको आशीष दिया और अगले साल उसी समय उसको एक बेटा हुआ उसके बाद क्या हुआ हम जानते हैं उस घटना को कि एक दिन लड़का बड़ा हुआ और अपने पिता के साथ खेत निकला और चिल्ला के आने लगा मेरा सर मेरा सर पिता ने कहा माँ के पास लेकर जाओ माँ के पास लेकर जाओ क्योंकि पिता को मालूम है कि माँ ही इसको संभाल सकती है माँ ही इसका देखभाल कर सकती है माँ के पास जब लेकर गए तो बेटा माँ के गोद में दोपहर तक पड़ा रहा देखते दोपहर तक पड़ा रहा फिर वो क्या हो गया उसको मर गया क्या हो गया बेटा जो कई साल के बाद परमेश्वर के द्वारा आशीष के रूप में मिला था वो बेटा मर गया मर गया तो स्त्री ने क्या किया सुनेर की स्त्री ने क्या किया बड़े इक्कीस हाँ, चढ़कर चढ़ उसको उसको परमेश्वर, की की पर, परमेश्वर के भक्त के काट पर परमेश्वर के भक्त के काट आरोप लिटा दिया लिटा दिया और निकल कर और निकल द्वार बंद किया द्वार बंद किया तब उतर गई हाँ उतर गयी और तब, हम देखते हैं अपने पति के पास जाती है और कहती है मेरे लिए सेवक एक सेवक और एक यात्रा करने के लिए गधा कि मैं परमेश्वर के जग के पास जाऊं और वापस पति कहता आज तो कोई पर्व नहीं है आज तो कोई विशेष दिन नहीं है तुम कहे जा रहे हो क्योंकि पति को नहीं मालूम था कि बेटा बेटा के साथ क्या हुआ बेटा के साथ क्या हुआ था मर गया पति को पता नहीं था तो वो क्या कर रही है वो कहती है कोई बात नहीं मैं जा रही हूं और मैं वापिस आऊंगी यहां पर हम विश्वास के तीसरा मुखड़े को देखते हैं तीसरा गुण को देखते हैं ये अभिज्ञ विश्वास है कैसा विश्वास है अभिज्ञ अर्थात ज्ञान रखने वाला बुद्धिमान विश्वास है ये जानती थी कि यदि मेरे घर में कुछ समस्या हो गया तो मुझे क्या करना है और कहा जाना है बुद्धिमान स्त्री है पति इस कारण से उस पर संपूर्ण रीति से विश्वास कर सकता है नीति वचन इक्कीस वक्कीस व अध्याय में देखते हैं पति संपूर्ण हृदय से स्त्री पर विश्वास कर सकता है भरोसा कर सकता है क्योंकि ये स्त्री कैसी है अभिज्ञ ज्ञान रखने वाली बुद्धिमान स्त्री है वो कहती है देखो मैं जाऊंगी और उसने गधे पर बैठ गई परमेश्वर के दास के पास जब पास पहुंची तो जी रोकने की कोशिश किया उसने उसकी परवाह नहीं की ईदिशा ने कहा उसको मेरे पास आने दो क्योंकि मैं देखता हूं कि वो पीड़ा में है दुख में है परमेश्वर ने इस बात को मुझसे छिपा दिया है और वो परमेश्वर के जन के पास जाती है और, और, और, और परमेश्वर के जन्म से कहती है अट्ठाईस पद में क्या कहती है अपने तब वह कहने लगी कहने लगी क्या मैंने मैंने अपने प्रभु से अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था क्या मैंने पुत्र का वर मांगा था मैंने क्या पुत्र का वर मांगा था मेरी आशाए क्यों तूने उठाई है क्यों मेरी आशा उठाई है एलिशा को समझ में आ गया कि बेटा क्या हो गया है मर गया बेटा क्या हो गया है मर गया उसने गहजी से कहा तुरंत कहा गया जी बेल्ट पहन मेरा छड़ी ले दौड़ के जा इधर उधर किसी से मिलना नहीं जल्दी जा ये जल्दी बात है देखिए परमेश्वर का दास स्त्री से कितना प्यार करता है क्योंकि जानता है कि ये भली स्त्री है ये विश्वास रखने वाली स्त्री है यीशु मसीह भी मरियम और माता से बहुत प्यार करता था क्योंकि जानता था कि उनमें क्या है विश्वास है वह अतिथि सत्कार करने वाले महिलाएं थे स्त्री थे बहनें थी, थी, बहने थी वो विश्वास रखने वाली इस बहने थी और इस स्त्री के लिए वो कहता है जी से जाओ मेरा छड़ी लेकर जाओ और बालक के मुंह पर रख दो जी जाता है लेकिन वो स्त्री को मालूम है जी क्या है फालतू है स्त्री को मालूम है कि जी क्या है वो परखने की आत्मा उसके पास है और जी तो गया कुछ काम नहीं हुआ हुआ क्या वो बच्चा जिंदा नहीं हुआ लेकिन स्त्री ने नहीं छोड़ा बोला अपने दास को भेज रहा है मैं मानने वाली क्या किया उसने देखे उसने क्या किया तीस वक्त तब लड़के की ने लड़के की ने एलिशा से कहा एलिशा से कहा की हाँ, तेरे जीवन की शपथ तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे ना छोड़ूंगी मैं तुझे, तुझे ना छोड़ूंगी प्र, प्रभु के दास जी एलिशा जी पादरी साहब ये काफी नहीं है आपने चेले को भेज दिया ये काफी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी आपको आना है ये कैसा विश्वास है ये केवल अभिज्ञ विश्वास ही नहीं है ये अडग्ग विश्वास है कैसा विश्वास है अडग अडग का मतलब क्या है अडग का मतलब क्या, का मतलब क्या जो निर्णय ले लिया उसे बदलने वाला नहीं है ललुया परमेश्वर चाहता है कि ऐसा विश्वास हो एक शन वुमेन है ना वो स्त्री के बारे में देखते यीशु के पास आती है उसे पकड़ लेती बोलती मेरे बेटी को दुष्ट आत्मा पकड़ा क्या हुआ दुष्ट आत्मा पकड़ा है यीशु मसीह कहता है कि मैं इसराइलियों के बीच में भेजा गया हूं बच्चों का रोटी लेकर कुत्तों को देना अच्छी बात नहीं है टेस्ट कर रहा था वो स्त्री क्या कहती है कि जो चूर चार है जो मेज से गिरते हैं उसको भी कुत्ते क्या करते हैं खाते हैं ललिया अटक विश्वास कैसा विश्वास अटक विश्वास हार नहीं मानने वाला यीशु मसीह ने कहा लूका उसका अठारवा अध्याय उसका पहला पद से आठवा पद तक बताता है एक ऐसी विधवा के बारे में जो न्याय के लिए न्याय के लिए, के, लिए के पास जाती थी न्यायाधीश के पास जाती थी और वो उसको बार बार टुकड़ा देता था वो तक क्या परेशान करती है लेकिन बार बार वो उसके पीछे जाती थी लास्ट में उसने क्या कहा? इससे तो पीछा छुड़ाना ही चाहिए चलो इसका काम हम कर देते हैं और यीशु मसीह ने एक सबक हमें सिखाया कहा तुम प्रार्थना में भी ऐसे ही लगे रहो हार मानने वाला नहीं ऐसा विश्वास है जो हार नहीं मानता वही घर को जीत लेता वही परिवार को जीत लेता वही देश को जीत लेता है ऐसे महिलाओं की आवश्यकता है जो ऐसा विश्वास रखे जो अटग है कैसा है अटग है हार मानने वाला नहीं हार मानने वाला विश्वास नहीं और क्या हुआ एलिशा को उसके साथ जाना पड़ा जाना पड़ा कि नहीं एलिशा गया बालक के पास गया बालक पर वो हम देखते हैं लेटा उसने प्रार्थना किया परमेश्वर से पुकारा और बालक ने क्या किया चीन का और वो बालक जिंदा है ले ले ले? जिंदा हो गया उसने उस बालक को लिया और परमेश्वर के दास के पास लेकर आई परमेश्वर के पास परमेश्वर और स्त्री के पास परमेश्वर का दास लेकर उसे आया तब क्या हुआ देखते हैं छत्तीसवर तब एलिशा ने एलिशा ने गहजी को बुलाकर कहा गया को बुलाकर कहा सुनेमी को बुला चुनेमी को बुला जब उसके बुलाने से वह हाँ। उसके पास आई उसके पास आई तब उसने कहा उसने कहा अपने बेटे को उठा ले अपने बेटे को उठा ले उठा ले ये ऐसा अभिज्ञ विश्वास अटक विश्वास जो मुर्दे को भी जिंदा पा लेता है लेलुया मुर्दे को भी जिंदा पा लेता है फिर स्त्री ने क्या किया थर्टी सेवन वह भीतर गई वो भीतर गयी और उसके पाँव पर गिर कर उसके पाँव आरोप गिर गयी भूमि तक झुक कर दंडवत किया हाँ फिर, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई फिर अपने बेटे को उठाकर क्या करी निकल गई आखिरी बात हम देखते इस विश्वास के बारे में पहली बात हमने देखा स्त्री के विश्वास के बारे में क्या है अतिथि सत्कार करने वाला विश्वास कैसा विश्वास अतिथि सत्कार दूसरी बात हमने क्या देखा अधीन रहने वाला कैसा अपने पति का अधीन रहने वाला विश्वास तीसरी बात क्या है अभिक विश्वास कैसा विश्वास ज्ञान रखने वाला विश्वास वेरी गुड चौथा क्या है अडग्व विश्वास कैसा विश्वास अडग्व विश्वास सब आ से शुरू हो रहा है ध्यान दे सब आ से पहला अति की सत्ता दूसरा अधीन तीसरा क्या है भूले ना तीसरा क्या है अभी क्यों विश्वास चौथा क्या है आधा क्यों विश्वास और आखिरी बात हम यहाँ पर देखते हैं जब बेटा को उसने देखा तो उस वो परमेश्वर के जन के पास सामने झुक गई आभारी विश्वास कैसा विश्वास जो आभार जानता है जो कृतज्ञ है जो धन्यवादी है ऐसा विश्वास इस कारण से बताया गया कि जब प्रार्थना करते हो तो धन्यवाद के साथ तुम तो प्रार्थना करो इस प्रकार का विश्वास जीवन में होने के लिए परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है नए नियम में इब्राहियो के पत्नी उसका ग्यारवा अध्याय में कहता है कि ये विश्वासियों का गवाह का एक बादल हमारे चारों ओर है पुराने नियम में ये स्त्री का बयान विवरण इसलिए दिया गया कि हम इससे सीखें कि जीवन में परिवार में आशीष कैसा पाया जा सकता है और यदि परिवार में कुछ भी हो जाए फिर भी कैसा रहना अडग रहना अडग रहना है और परमेश्वर से परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को क्या करना है प्राप्त करना है परमेश्वर आपको आशीष